सहनौन सह वी कर्वा वह तेजस्वीन तमस्तु मिशा वह ओ शांति शांति शांति वेदान दर्शन के पचपनवी कक्षा वेदान दर्शन के द्वितीय पाठ का, फिर से देखी वेदान दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ, इसमें तैतालीसवें सूत्र तक हमने पीछे देखा और यहां पर जीवात्मा को कर्ता के रूप में पीछे स्वीकार किया गया था और उसके कर्तृत्व के बारे में बताया गया कि जीवात्मा का कर्तित्व प्रकट रूप में या अप्रकट रूप में रहता ही है जब वो कर रहा होता है तो अभिव्यक्त तो रूप में रहता है और जब वो कर नहीं रहा होता तो शक्ति के रूप में रहता है लेकिन तो आत्मा का कर्तृत्व तो शक्ति तो उसकी रहती ही है अभिव्यक्त अनभिव्यक्त तो होती रहती है तो इसमें पूर्व पक्षी ने यह बात रखी थी कि तो परमात्मा करवा रहा है आत्मा कर रहा है और उससे संबंधित कुछ वचन भी रखे तो ऐसे में यदि परमात्मा करवा रहा है तो आत्मा का करते तो नहीं रहना चाहिए आत्मा का करते तो नहीं कहा जाना चाहिए तो उसके लिए बयालीस सूत्र में उत्तर दिया था कि ये जीवात्माओं के किए गए कर्म की अपेक्षा से परमात्मा की प्रेरणा होती है तो इस दृष्टि से जहां ये शास्त्र में कहा गया कि परमात्मा इसको ऐसा करवा रहा है उस अंश में लगेगा और जहां जीवात्मा स्वयं अपने प्रयत्न से कर रहा है वहां परमात्मा करवा रहा है ऐसा नहीं कहेंगे वो तो हम कर ही रहे हैं हाँ लेकिन परमात्मा की नई प्रेरणा तो वहां पर भी रहती है हम अच्छा काम करेंगे तो जैसा सत्यात प्रकाश में लिखा है आनंद उत्साह निर्भयता इत्यादि होते हैं और बुरा काम करते हैं तो भय शंका लज्जा इत्यादि होते हैं तो ये नए कर्म की अपेक्षा से है पिछले कर्म की अपेक्षा से नहीं है लेकिन पिछले कर्म की अपेक्षा से भी परमात्मा की प्रेरणा जो कि यहां का प्रसंग है कृत कर्म कृत प्रयत्न अपेक्षास्तु किए गए कर्म की अपेक्षा से परमात्मा उस तरह की प्रेरणा देता है ताकि उस व्यक्ति को वो कर्मफल मिल सके उसको वो कर्म फल मिल सके हमें उसको वो फल देना है तो उसको उस दिशा में प्रेरित किया जाता है जैसे किसी का बच्चा हो उसके पास माल पिता के पास में बहुत बड़ा उद्योग हो फैक्ट्री हो उसको बच्चे को देना है ये बच्चा मालिक है इसका उसकी संपत्ति है उसको देना है वही संभालेगा तो उसको प्रेरित करता है कि देखो उसको देखो इसको देखो सिखाओ अगर वो उसको नहीं बताएगा सिखाएगा तो वो बच्चा उस उसको बच्चे को वो दे भी दिया जाएगा तो भोग नहीं पाएगा बर्बाद कर देगा उसको संभाल नहीं पाएगा उसकी रूचि नहीं होगी तो उसके लिए जो ये तैयार करना है जिस तरह का कर्मफल उसको मिलना है उसके अनुरूप बनाना तो ये परमात्मा करता है और इसमें अन्याय नहीं है परमात्मा की तरफ से परमात्मा की प्रेरणा रहती है और हमारा कर्तृत्व कर्म की स्वतंत्रता मनुष्य की फिर भी वहां पर रहती है परमात्मा की तरफ से प्रेरणा है उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कर्तृत्व हमारा प्रयत्न वहां बिल्कुल भी नहीं है कर्माशय के अनुसार परमात्मा की जो भी जैसी भी प्रेरणा हो रही है उसमें अब हमारा प्रयत्न पुरुषार्थ ज्ञान वो सब भी जुड़ जाते हैं अच्छा अच्छी प्रेरणा आ रही है जितना अच्छा होना है हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं यदि हमारा प्रयत्न साथ में और जुड़ जाए अधिक जुड़ जाए और बुरी तरफ प्रेरणा आ रही है अगर हमने उसको रोकने का प्रयास किया अच्छी तरफ जाने का प्रयास किया तो कर्माशय के वशीभूत होके जो संस्कार हमारे उभरे थे वो वैसा बुरा परिणाम नहीं दिखा पाएंगे हमने उसको रोक लिया वो जो हानि होनी थी उसको हमने व्यवस्थित कर लिया उसका मैनेजमेंट कर लिया डिजास्टर मैनेजमेंट जो यानी आपत्त आने वाला था उसको हमने उसका प्रबंधन कर लिया हमने ये किया जा सकता है तो वो हमारा कर्तृत्व सदा विद्यमान है इसमें कर्म की स्वतंत्रता पीछे वाले से नहीं लेना है और परमात्मा जो प्रेरणा देता है एक वैसी प्रेरणा सीधे ये जो कर्माशय के अनुसार हमारे संस्कारों का उभरना है वो संस्कार हमारे ही तो बनाए हुए हैं हमारे ही तो बनाए हुए हैं वही उभर करके आ जाते हैं चित्त की सात्विक राजसिक तामसिक स्थिति में भेद आ जाता है जान के स्तर में भेद आ जाता है जो हमने जान समझ रखा है वो वहां काम नहीं आता उस समय में तो खूब हमने सोच रखा है वो वहां काम नहीं आते हैं सारी चीजें दिमागी काम नहीं करता है तो वो उपयोग कहां से लेगा कितना ही कुशल हो काम नहीं आएगा वहां पर और कहीं जहां अच्छा होना होता है जाना हमने थोड़ा है लेकिन उसकी सारी बातें उसको उपस्थित हो जाएंगी और अच्छी तरह से वो सबको कर पाएगा ओके तो इतना कम जानने वाला इतना ऐसी स्थिति में कैसे निकल गया कैसे अपने को संभाल के रख सका उसको खुद को आश्चर्य होता है दूसरों को भी आश्चर्य होता है ये कैसे हो गया इन सब में उस व्यक्ति का पुण्यकर्माशय रहता है जिसके कारण से चित्त की सात्विक स्थिति रही और जो था उसका वो पूरा पूरा उपयोग कर पाया पूरा सदुपयोग कर पाया और अपने को बचा के निकाल ले जाता है वो हानियां नहीं होती उसको कम होती है तो इस रूप में परमात्मा का सहयोग हमें मानना चाहिए क्योंकि अगर इन वाक्यों को लेकर के हम सीधे सीधे सब कुछ मानेंगे परमात्मा ही करवाता है जहां अच्छा बुरा बनाना है जिस लोक में भेजना है परमात्मा ही कर रहा है तो परमात्मा पर अन्याय का दोष आएगा लेकिन जब हमें सिद्धांत स्पष्ट है कि परमात्मा अन्यायकारी नहीं है हो ही नहीं सकता वो न्यायकारी ही है अज्ञान है नहीं उसमें स्वार्थ है नहीं उसमें हट दुराग्रह है नहीं कि उसमें उसके लिए सब समान है तो यथा योग्य व्यवहार ही करेगा तो वहां इस तरह की संभावना हमें नहीं करनी चाहिए सोचना ही नहीं चाहिए सोच ही नहीं सकते अब उस सब को हटाते हुए जो समाधान निकल सकता है वो इस रूप में कि हमारा प्रयत्न तो यहां पर फिर भी अपेक्षित है हम कर सकते हैं उसके अलावा एक और विषय चला था कि जीव परमात्मा का अंश है उस अंश का मतलब यहां पर उसका वैसा टुकड़ा तो ले नहीं सकते वैसा टुकड़ा नहीं ले सकते कि परमात्मा है और उसका एक खंड अवयव निकल करके आ रहा है क्योंकि जो अंश मानते हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि परमात्मा निरवय है और अखंडित है इसलिए वो अंश के समान अंश है जैसे किसी वस्तु का एक अंश उसके एक भाग में एक क्षेत्र में छोटे सी जगह पर विद्यमान रहता है ऐसे जीवात्मा परमात्मा के एक छोटे से भाग में विद्यमान है बस इस रूप में अंश एवं अंश है अंश के समान है तो परमात्मा से ही नहीं बनाए तो उसके लिए इन्होंने कहा कि अगर उसी से ही बना हुआ मानेंगे तो नाना व्यवदेशात जो है भिन्न भिन्न कथन है विधि निषेध और दोनों अलग अलग हैं। ये जो कथन है वो नहीं बन सकता और यदि हम आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानेंगे तो पहले तो खंडित मानना पड़ेगा और जो शास्त्र में दोनों को अलग अलग माना गया है तो अलग अलग मानते हुए जब देखेंगे तो जिस जगह अब वो आत्मा है उस जगह फिर परमात्मा नहीं होगा क्योंकि वो अंश तो अब आत्मा बन चुका है जिस अंश जो अंश आत्मा बन गया जीवात्मा बन गया परमात्मा का वो अंश यानी वहां पर अब परमात्मा नहीं है वो तो आत्मा बन चुका है अभी उसको परमात्मा कैसे कहेंगे तो परमात्मा का जो स्वरूप है विभू स्वरूप उसमें कुछ कुछ स्थान जहां जहां आत्माएं मानना पड़ेगा ये परमात्मा नहीं है उतने अंश में तो परमात्मा सर्वत्र एक जैसा एक रस समान नहीं रह पाएगा वो भी दोष आ जाएगा तो अंश का कथन करते हुए भी यहां मतलब है अंश के समान अंश जैसा कि शंकराचार्य जी स्वयं भी लिखते हैं और अब आप एक बार कल्पना करके देखिए कि शंकराचार्य जी जिन जिन बातों को स्वीकार कर रहे हैं उसके अनुसार उनका जीव को ब्रह्म का अंश कहने का क्या तात्पर्य निकलेगा पहली बात परमात्मा ब्रह्म अखंड अखंडित है उसके टुकड़े नहीं हो सकते इसको वो मानते हैं वो नित्य है ये वो मानते हैं और फिर भी अंश कहा जा रहा है तो क्या निकलेगा अर्थ साक्षात अंश जैसा कि लोग आजकल उनके मत के अनुसार समझते हैं या जैसा प्रस्तुत किया जाता है कि जीव तो ब्रह्म का अंश है यानी ब्रह्म ही है साथ में वो भाव जुड़ा हुआ है कि वो ब्रह्म ही है और शरीर में आ गया इसलिए ऐसा है चित्त से जुड़ गया इसलिए ऐसा है लेकिन वो तो ब्रह्म ही है हम तो ब्रह्म ही है और उसी आधार पर वो कहते हैं एक ही तत्व है ब्रह्म रूप ही ब्रह्म ही और दूसरा कोई तत्व ही नहीं है ये तभी संभव हो सकता है जब उसका अंश में वैसा का वैसा ही माने तो यदि उसी का ही भाग है ये तो फिर वो अखंडित कहां रहा खंडित हो गया वो अब अखंडित भी मानना है सुख दुख का भोक्ता करता ज्ञान से युक्त होना यह भी मान रहे हैं और यह मान रहे हैं तो फिर जीव के कारण से परमात्मा एक रस नहीं रहा वो जैसे जैसे ज्ञान भाव संस्कार वैसा, वैसा वैसा बदलता रहेगा तो अखंडित मानते हुए एक रस मानते हुए अंश कथन कैसे सिद्ध होगा और कोई उपाय नहीं है इसका उसका केवल यही मानना पड़ेगा कि उसमें अंश किस समान है एक देश में रहता है और जैसे ही यह कह दिया कि उसके एक देश में रहता है दो सप्ताह अलग अलग मानती नाना व्यपदेश हो गया भिन्न भिन्न कथन हो ही गया एक व्यापक विभु हो गया और उसके एक देश में अणुप्रदेश में दूसरा जीव रह रहा है और वो भिन्न है इसका मतलब है उस जगह पर परमात्मा भी है और जीव भी है दोनों है यदि उससे भिन्न है तो द्वैत तो एकदम आ जाएगा तो बाकी सब सिद्धांतों को देखते हुए जिस ढंग से अभी प्रस्तुति की जाती है जीव ब्रह्म का अंश है वो उस तरह का तो घट ही नहीं सकता या तो आप तो अपने पिछले सिद्धांतों को खंडित कीजिए बदलिए तो जीव को परमात्मा कांच कह सकते हैं ब्रह्म कांच कह सकते हैं नहीं तो नहीं कहा जा सकता तो ये भी बात थी इस विषय में और आगे भी चलेगा वो तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय जी बयालीसवें सूत्र में ये कहा गया कि जो ईश्वर जीवात्मा को प्रेरणा देता है वो कर्म सापेक्ष और पुरुषार्थ सापेक्ष देता है तो मेरे को ये जानना है कि जब जीवात्मा का प्रयत्न जो है वो भी अक्सर हम ये मानते हैं कि नियत कर्म विपाक के अनुसार ही कर पाता है तो फिर उसका पुरुषार्थ जब कर्माशय से अलग नहीं है तो उस पुरुषार्थ सापेक्ष ईश्वर प्रेरित कैसे करता है। तो पहली बात तो कि ऐसा तो कहां शास्त्र में कहा गया है कि हमारा पुरुषार्थ हमारे कर्माशय के सापेक्ष ही होता है पूरा पूरा हमारा पुरुषार्थ वर्तमान का हमारे कर्माशय के सापेक्ष ही होता है इसमें तो कोई प्रमाण नहीं है ऐसा तो नहीं अभिप्राय है ऐसा नहीं कहा जाता है हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ पिछले कर्म की छाया में होता है पिछले कर्म का प्रभाव उस पर रहता है इतना तो ठीक है लेकिन हमारा वर्तमान का कर्म भी एक स्वतंत्र कर्म है और वो हमारे अभी के प्रयत्न पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कैसा हमने किया है तो पिछला प्रभाव होते हुए वर्तमान का दोनों मिलाकर के हमारा कर्म होता है तो जब पिछले कर्म के अनुसार हमारे कर्म चल रहे होते हैं और उस पिछले कर्म के अनुसार जो परमात्मा की प्रेरणा आती है वो तो पिछले के अनुसार हो गई और अब जो हमारा वर्तमान कर्म का चल रहा है जो कि हम अपने कर्म की स्वतंत्रता से कर रहे हैं कर्म की स्वतंत्रता हमारे को मनुष्य को दी हुई है उसके आधार पर कर रहे हैं यहां भी परमात्मा का अच्छे कर्मों में प्रेरणा आदि अच्छे ढंग से आनंद उत्साह निर्भयता और बुरे कर्मों में भय शंका लज्जा इत्यादि जैसा मैं श्री दयानंद ने सत्या प्रकाश में लिखा उसकी दृष्टि से नए कर्म में भी वो अलग से होती है और ये परमात्मा का एक दृष्टि से यद्यपि कर्म के अनुसार हो रहा है लेकिन यह कर्मफल के अनुसार नहीं हो रहा है कर्मानुसार तो है कि भाई जो अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी प्रेरणा दे रहा है उसको बुरा कर्म कर रहा है तो रोकने के लिए भय लज्जा कर रहा है पिछले कर्म के अनुसार जो होता है परमात्मा का प्रेरण वो सीधा सीधा प्रेरण नहीं वो हमारे संस्कार वैसे उभर जाते हैं वहां पर चित्त की मन की बुद्धि की स्थिति ऐसी बनती है तो अच्छे कर्म में अच्छे हो जाते हैं बुरे कर्म में बुरे हो जाते हैं और यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्म का कर्माशय उभर रहा है तो वो अच्छे कर्म में बाधाएं खड़ी कर देगा अच्छे कर्मों में बाधाएं आ जाएंगी उसको वो करने लगेगा फिर कुछ बाधा जाएगी फिर करने लगेगा फिर कुछ बाधा हो जाएगी स्वयं ही अपने आप में देखिए मैंने तो सोचा था ऐसा करूंगा फिर नहीं कर पा रहा हूं मैं फिर नहीं कर रहा हूं मैं तो अंदर से संस्कार उसके ऐसे उभरते रहेंगे और वो कार्य अच्छे अच्छे उसके छूटते रहेंगे तो ये पिछला वाला तो दोनों तरह का होता है वो नीचे की तरफ ले जाने वाला होता है क्योंकि वो जो संस्कार उभर रहे वो हमारे अपने किए हुए हैं परमात्मा यह नहीं चाहता कि ये नीचे गिरे परमात्मा ये नहीं चाहता कि ये पतन करे पतन को प्राप्त हो परमात्मा तो केवल कर्माशय का भोग करवाना चाहता है ये उसका नियम है और कर्माशय के भोग से वो मुक्त होकर के भोग के फिर आगे जाएगा इस दृष्टि से वो हित करे लेकिन नए कर्मों के संदर्भ में जब हम बुरे कर्म कर रहे होते हैं तो परमात्मा ऐसी प्रेरणा नहीं करता कि हाँ करो बुरा कर्म और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो और अच्छा करो ऐसा नहीं अच्छे कर्म में तो अच्छी प्रेरणा देगा लेकिन बुरे कर्म में उसको रोकने के लिए करेगा भयशंका लज्जा करेगा ये नए कर्मों के नए पुरुषार्थ के संदर्भ में तो परमात्मा तो हमेशा हमारे लिए अच्छे के लिए ही काम करेगा अच्छी ही प्रेरणा देगा हाँ तो इसका मतलब जो पिछले कर्माशय से संबंधित प्रेरणा है वो तो इंडिविजुअलाइज होगी व्यक्ति टू व्यक्ति समय टू समय हो और जो जो आप दूसरी कह रहे हैं वो काल और व्यक्ति से निरपेक्ष सभी को समान रूप से करता है नहीं जो नई पुरुषार्थ की प्रेरणा है वो देश काल और व्यक्ति से निरपेक्ष नहीं होगी तो सबके लिए समान लेकिन अब कोई अच्छा काम कर रहा है अधिक कर रहा है तो उसको अधिक होगी जो नहीं कर रहा है कम कर रहा है आलस्य में उसको कहां से होगी वो भी तो पुरुषार्थ सापेक्ष है और जब करेगा तब होगी जब नहीं करेगा तब नहीं होगी ये काल की भी स्थिति होगी और देश के लिए भी जिस जगह करेगा वहां हो जाएगी जिस जगह नहीं करेगा वहां नहीं होगी तो ये भी इसके सापेक्षी है ऐसे ही नहीं अगर ऐसे ही मानेंगे तो वो फिर ईश्वर की तरफ से अनुचित होगा उसमें भी इस तरह से समान नहीं है कि सबको एक जैसी कर रहा है एक जैसी होते हुए भी एक तरह से समान है कि जो जो भी वैसा करेगा उस उसको वैसी वैसी प्रेरणा देगा इस दृष्टि से तो समान है लेकिन जो करेगा उसी को तो देगा जो नहीं करेगा उसको कहां से देगा ठीक है, तो आगे देखिए चौवालीसवां सूत्र तो पीछे जो अंश वाला कथन किया गया था तो उस अंशत्व को सिद्ध करने के लिए और प्रमाण दिए जा रहे हैं इसमें अंशत्व के संदर्भ में हमेशा ध्यान रखना है एक देश वर्तित्व मतलब है यहां पर परमात्मा के एक देश में विद्यमान होना जो प्रचलित लोक में है अंश का मतलब उसका टुकड़ा वो अर्थ नहीं है यहां पर अंश का जिस अंश जिस तरह आज प्रचलित है अंश उस अर्थ में लेंगे तो वो तो ब्रह्म ही हो गया ब्रह्म का ही भाग हो गया तो ये ब्रह्म ही है ब्रह्म का भाग ही इसका तो ये निषेध कर रहे हैं अंश को स्वीकार कर रहे हैं तो अंश का मतलब उसके एक देश एक देश वर्तित्व एक देश में होनापन ये कथन किया जा रहा है तो अंशत्व अन्यो हेतु उस तरह के अंशत्व में एक और हेतु दे रहे हैं यानी प्रमाण दे रहे हैं चौवालीसवां सूत्र है मंत्र वर्णाच्य मंत्र में वर्णन होने के कारण भी वेद में इस विषय में वर्णन प्राप्त होता है भाष्य मंत्रे मंत्र को खोल दिया वेदे और वर्णों को खोल दिया वर्णनादपि वेद में मंत्र में वर्णन यानी उल्लेख होने से भी जीवात्मा परमात्मा अंश इति जीवात्मा परमात्मा का अंश है यानी उसके एक देश में रहता है तो ऋग्वेद का यजुर्वेद का मंत्र दिया एतावान महिमा अतो ज्यायाश्च पुरुष पादो से विश्वाभूता त्रिपाद्यामृतम ये सारा उस परमात्मा की महिमा है ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है इतनी महान विशाल और अतोज्याया पुरुष वो पुरुष इससे भी बढ़कर के हैं और पाद विश्वाभूतानि ये जो सारे भूत हैं प्राणी हैं जड़ चेतन ये सब उसके एक अंश एक पात है त्रिपाद्यामृतम देवी तीन जो शेष भाग बचा हुआ है तीन पाद तीन चरण वो उसके अमृत रूप में द्विलोक में विद्यमान है तो भूतानी चरा तस्य तस् परमात्मा ने पाद्यते सूत्र में जो ए, मंत्र में जो भूतानी शब्द कहा गया वो भूतानी का मतलब चरा चराणी चराचर सबको ग्रहण किया वो परमात्मा का पाद के रूप में कहे गए हैं पादो अवयवो भागो अंश इति अनर्थांतरम ये पर्यायवाची शब्द हैं अवय भी उसी को कहते हैं भाग भी उसी को कहते हैं अंश भी उसी को कहते हैं अनर्थांतर मतलब अर्थ वाले नहीं है समान अर्थक हैं पर्यायवाची इस प्रसंग में तो यहां पर मंत्र में पाद शब्द आया तो वो अंश का ही वाचक है आगे शंकर भाष्य परमात्मनो अंशो जीव इति विषय मंत्र ऐसे प्रमाणत्व उत्थित परमात्मा का अंश जीव है तो उसमें शंकराचार्य जी ने भी यही प्रस्तुत किया है प्रमाण इसी मंत्र का प्रमाण प्रस्तुत किया है तो आज जो शंकराचार्य जी की मान्यता प्रचलन में है कि वो परमात्मा का ही टुकड़ा है जीव ब्रह्म का ही टुकड़ा है वो इस वेद मंत्र से तो नहीं आती है और वो इस वेद मंत्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ कि जिस ढंग से यहां वेद मंत्र में आत्मा या तो अन्य वस्तुओं को परमात्मा के एक भाग में कहा गया है वही उनका अर्थ था वहां पर उसका अंश है मतलब अंश के समान अंश है। यदि आज प्रचलित अर्थ है और वही अर्थ होता तो वेद मंत्र से भी वही अर्थ निकलना चाहिए था क्योंकि वो तो प्रमाण दे रहे हैं इसका इसी मंत्र का प्रमाण दे रहे हैं। अगर टुकड़े वाला भाग होता टुकड़े वाला उनका तथ्य होता अंश का मतलब तो वो वैसा प्रमाण दे देते वैसा प्रमाण दे देते हैं। तो उस वो भाग पुष्ट, पुष्ट हो जाता उनका लेकिन उन्होंने प्रमाण तो यही दिया है इससे इस तो यह सिद्ध नहीं होता कि वो उसका टुकड़ा है तो हम यही समझ सकते हैं कि जिस ढंग से आज प्रचलित है या प्रसारित किया गया वो गलत अर्थ में प्रचलित हो गया है अंश का मतलब अंश तो ये सूत्र में भी स्वीकार किया गया अंश है वो आगे अत्रेदम अवधार्यम ये परमात्मा अंशिनो जीवो अंश इतुक्त यहां पर जो शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि वो परमात्मा जो अंशी है उसका जीव अंश है ये कहा गया है न स खंड उसके खंड के रूप में नहीं कहा गया टुकड़े के रूप में नहीं कहा गया स्थावरान्यपी तू तस्यांशत्व ने निरूपितानी और जो स्थावर है जड़ वस्तु हैं वो भी तो उसके अंश के रूप में कहे गए न ही तानी तस् खंडी से संभवंती तस्य अखंड ये जो सारी वस्तुएं हैं छोटे छोटे खंड हमें दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के एक एक कण और छोटी मोटी कितने खंड हमको दिखाई दे रहे हैं असंख्य कह सकते हैं इतने टुकड़े तो ये जो इतने सारे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष है ये उस अखंड परमात्मा के हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो अखंड है तत्साहे न जीवात्मा अपनी न खंड रूपेण अंशत्व इसलिए इसकी साहचर्य से यानी वहां चराचर का ग्रहण किया गया भूतों में जीवों का भी ग्रहण किया तो उसके साहचर्य से आत्मा भी खंड रूप में अंश रूप न खंड रूपे न अंशत्व तो भाग अंश खंड की तरह से अंश भाग अंश का भागी नहीं हो सकता अब ये जो लौकिक प्रमाण दिया गया भूतों का अन्यों का जड़ वस्तुओं का स्थावरों का वो क्यों दिया गया क्योंकि जीवात्मा एक अलग टुकड़ा है वो तो हमें सीधे सीधे प्रती होती नहीं है हमें इन वस्तुओं की तो प्रती हो जाती है कि ये टुकड़े हैं खंड हैं। इसका कोई अपलाप भी नहीं कर सकता खंडन भी नहीं कर सकता ये सब खंड हैं, ये टुकड़े टुकड़े हर चीज के टुकड़े टुकड़े हैं असंख्य टुकड़े हैं तो जब ये परमात्मा के अंश नहीं हो सकते तो इसके साहचर्य से यानी जब भूत से यानी जड़ और चेतन दोनों का ग्रहण किया गया तो जैसे जड़ के लिए वैसा ही तो जीव के लिए भी घटाना पड़ेगा जड़ के लिए तो खंड खंड अलग अलग मान लिए और जीव के लिए खंड खंड नहीं माना ऐसा कैसे हो सकता है परमात्मा अखंड है ये सिद्ध है ये शंकराचार्य भी मानते हैं तो जैसे जड़ वस्तुएं अलग खंड हैं और वो परमात्मा के खंड नहीं हो सकते इनको खंड मानेंगे परमात्मा से निर्मित तो परमात्मा भी खंड खंड होने वाला मानना पड़ेगा जो कि सिद्धांत दोष हो जाएगा तो जब इनको नहीं मानते जैसे इनको हम अलग अलग ही मानते हैं ऐसे आत्मा को भी अलग अलग मानेंगे साहचर्य से किंतु केवल एक देश वृत्ति वृत्त्याव इति गम्यते इसका अंश कथन की संगति एक देश वृत्ति के रूप में ही घटेगी और किसी तरह घटी नहीं सकती है एक देश में विद्यमान है बस आगे अत्र शंकर भाष्य मंत्रो अर्थात वेद वचनम नोदृतम यहां पर शंकर भाष्य में मंत्र अर्थात वेद का वचन उद्धृत नहीं किया गया उन्होंने क्या किया छपनिषद वचन हम उदाह उन्होंने छंदों के उपनिषद का दे दिया जब ये कहना चाहते हैं कि वेद मंत्र साक्षात देना चाहिए था छंदों के उपनिषद का वचन क्यों दिया मंत्र का मतलब मूल वेद मंत्र हालांकि उपनिषद के वचनों को भी कुछ लोग मंत्र बोलते हैं उन जैसे होने से तो ये उसको दोष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यथा अस्विन शास्त्रे तथा अन्य स्मिन मंत्र शब्दे ने वेदवचन इस शास्त्र में और अन्य शास्त्रों में भी जब मंत्र आता है तो वेद ही गृहित होता है तदा तद उपेक्षण न युक्तम ऐसे में वेद मंत्र की उपेक्षा करना जब साक्षात वेद मंत्र है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए स एस आलोचन प्रकारो अवलोक्यता ये जो आलोचना का प्रकार है विवेचना है ये वहां देखें कहा मांत्रवर्णिकम ए वच गीय ते एक एक पंद्रह इति सूत्र ये पीछे आ चुका है अब इसमें एक बात देखिये कि यहां जो छंदो उपनिषद का वचन है वो क्या है थोड़ा सा अंतर क्या है तावा नहिमा मंत्र में क्या है ऋग्वेद में एतावान तो ए क्या था महिमा और फिर है अतोज्याया पुरुष है महिमा तो पूर्व रूप हुआ हुआ है महिमा तो महिमा अतः जबकि छंदो के में क्या लिखा महिमा तत्ज्या पुरुष है अतः न ततः ये दूसरा भेद हुआ और वेद मंत्र में था पादो विश्वाभूतानि विश्वा विश्वास शब्द और वहां पर उन्होंने क्या पादोस्य सर्वाभूता अर्थ में भेद नहीं है तावानस्य या एतावान में कोई अंतर नहीं है तो अर्थ तो को, कोई बात नहीं तात्पर्य में विश्वा कह लो चाहे सर्वा कह लो एक ही अर्थ है विश्व शब्द सर्व अर्थ में ही आया है तो मंत्र शब्द से साक्षात ही दे देना चाहिए था क्यों उन्होंने उपनिषद का वचन दिया नहीं ये तो इस बुक में इन्होंने कहा आगे पैतालीसूत्र अपिचय स्मरियते बोले इस विषय में स्मृति भी कहती है इसी बात की पुष्टि स्मृति ग्रंथ भी करते हैं स्मृति ग्रंथ मतलब जो वेद के अतिरिक्त हैं, जो वेदों को स्मरण करके वेद के तत्परियों को याद करके उसी के अनुरूप रचे गए हैं वो स्मृति ग्रंथ हैं। तो अभी चय स्मते भाष्य अभी चय अंश निरूपकम तन मंत्र वर्णनम उपनिषद ही अपनी स्मरियते उस मंत्र का वर्णन उपनिषद में भी कहा गया है तथ्य था कौन सा तदे उक्तम जैसा जो कि ऋचा में कहा गया है क्या ये ऋचा का कहा गया है ऋचा शब्द कौर रहे तावान तथोज ये चांदोग्य का वो वचन है जो पिछले प्रकरण में शंकराचार्य जी ने दिया है वह मंत्र वर्ण में जब यहां अगला सूत्र है पीछे स्मरिय यहां उसको दिया जा सकता था कि देखो स्मृति ग्रंथों में यानी उपनिषदों में भी एक चीज कही गई है तो ये तो उन्होंने वहां दे दिया ये बिल्कुल वही है पादो से सर्वाभूतानी त्रिपाद श्याम मृतम इन्होंने भी प्रस्तुत किया लेकिन स्मृति के रूप में किया है अब इसको तो इन्होंने छांदोग्य वाले को तो शंकराचार्य जी ने मंत्रवर्ण में दे दिया वहां पर मंत्र में तो यहां स्मृति में किसको देंगे ये तो नहीं दे सकते ये तो वहां दे चुके तो उन्होंने दूसरा किया वो क्या लिखते हैं ईश्वर गीता स्वपी च ईश्वरानशत्व जीव से स्मरियते ईश्वर गीता ईश्वर गीता शब्द लिखा है वहां पर गीता के अंदर भी ये अंश कहा गया है तो उन्होंने गीता का जो आज प्रचलित गीता है उसमें पंद्रहवें अध्याय का सातवां श्लोक है उसको उद्धृत किया है शंकराचार्य मम वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मम मेरा ही वो है अब मम कौन है मम परमात्मा है मांशो जीवलोक इस जीवलोक में जीत भु, जीव भूता है सनातन है भूत रूप में सनातन रह रहा है इसके अर्थ में देखो शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं गीता भाष्य में ममा एवं परमात्मा अंशो भाग ममा मतलब परमात्मा मेरा मतलब परमात्मा कई बार ब्रह्म का अंश कहते हैं फिर ब्रह्म से ईश्वर बना या परमात्मा बना उसके कई भेद करते हैं तो इन्होंने सीधे परमात्मा शब्द भी लिखा है इसके लिए तो मम एवं परमात्म अंशो भाग अवयव एक इति एकदेश शब्द भी लिखा है शंकराचार्य जी ने इति अनर्थांतरम ये पर्यायवाची वाची है शब्द तो और यहां भी इन्होंने वेदांत के भाष्य में जो पीछे हमने देखा था अंश एवं अंश ये भी कहा गया है तो एकदेश देश कह लो वो एकदेश का मतलब एक भाग में रहने वाला उस तरह का तात्पर्य अब उसके अंदर यद्यपि ये प्रश्न उठता है कि ये वेदांत दर्शन भी व्यास जी का रचा हुआ है और गीता भी उनकी रची हुई है महाभारत का ही तो अंश है महाभारत के रचयिता भी तो वेद जी थे इसके वेदांत के भी रचयिता वेद व्यास जी तो वो अपिचय स्मरियते में स्मरण करते हुए अपने ग्रंथ का उल्लेख थोड़ा ना करेंगे एक सामान्य दृष्टि से भी दूसरी स्मृतियों का उल्लेख करेंगे तो देवीर जी ने कहा भाई कोई ऐसे संगति लगाना चाहे कि भाई ये तो कृष्ण का वचन है वैस जी का नहीं है वो अपना वचन प्रस्तुत नहीं कर रहे लेकिन ग्रंथ तो उन्हीं के नाम से प्रचलित है उन्होंने ही लिखा है तो उसके अतिरिक्त तो कुछ होना चाहिए था तो यहां इन्होंने चांदोग्य का दिया आगे जीवात्माश है परमात्माशी तो आप ऊपर बात को दोहरा रहे हैं जीवात्मा तो अंश है और परमात्मा अंशी है तो तरह तेना पीड़ितेना उस के द्वारा पीड़ित होता हुआ पीड़ित एन को खोल दिया दूषित न दूषित होने से दूषित होने के द्वारा और दूषित क्या हो रहा है तो क्लेशादि संसिष्टे न अंश रूपे नविद्यास्मिता क्लेश ये जो क्लेश है अविद्यादि जो है इन क्लेश आदि के संयोग से जो अंश रूप जीवात्मा के साथ अंशी परमात्मा है अंशी परमात्मा भी पीड़ितो दूषित क्लेश आदि संस्रिष्टो भवित परमात्मा भी ऐसा ही हो चाहिए अंश और अंशी परमात्मा का अंश जीवात्मा है और अंश में ये दूश, वो दूषित होता है क्लेश आदि या विद्यादि से ग्रस्त होता है तो फिर तो अंशी यानी परमात्मा भी दूषित हो जाना चाहिए उसी का तो ये तो यथो ही अंश विकारे न अंशी विकारवान भवती दृश्य थे क्योंकि लोग में ऐसा देखा जाता है अंश विकार वाला होता है तो अंशी भी विकार वाला हो जाता है वो भी गंदा हो जाता है जैसे कपड़े का एक भाग गंदा होता है तो वह कपड़ा गंदा हो जाता है हमारा शरीर का एक भाग विकारग्रस्त होता है गंदा होता है तो पूरा शरीर भी गंदा ही कहलाता है इस रूप में परमात्मा भी गंदा होने लगेगा इसका उत्तर दिया जा रहा है तत्र उच्च तत्र उच्चते छियालीसवास प्रकाश आदिवत नैव पर बोले प्रकाश आदि के समान ऐसा नहीं होगा क्यों वो परह, पर है वो इन सबसे परे है परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता तो पर न एवं पर जो परमात्मा है वो न एवं ऐसा नहीं हो सकता है खोल रहे हैं पर यानी आत्मा यानी परमात्मा न जीवात्मा सदृश स्वांशेन तेना जीवात्मा तेन न पीड़ित न क्लेशादि युक्त पीड़ितो दूषित क्लेशादि युक्त युक्तो वह जो परमात्मा कांश जीवात्मा है उसके दूषित होने पर परमात्मा वैसा दूषित नहीं होता है क्यों नहीं होता है तो प्रकाश आदि व प्रकाश आदि के समान उदाहरण दिया यथा ही प्रकाश है आकाशोवा स्वकीय एक देशे न मलिने न मलिनो न भवती जैसे प्रकाश है वो किसी एक जगह पे मलिन हो रहा है या मलिन जगह पे है वैसे तो प्रकाश मलिन होता नहीं है प्रकाश मलिन होता है क्या कहीं भी गिरे वो गंदे पानी में गिरे या कहीं भी जाए मलिन होता होगा क्या वो प्रकाश न प्रकाश कम ज्यादा होता है वो एक अलग उसका विषय लेकिन मलिन तो नहीं होता उस गंदगी से कभी भी मलिन नहीं होता पर एक दृष्टि से कोई कहेगा कहेगी जहां मलिन जगह गया वहां मलिन हो गया तो उस होने पर भी इसी तरह से आकाश इतना बड़ा है कि एक देश में मलिन है तो सारा मलिन थोड़ा न हो जाता है तो यथा ही प्रकाश है आकाशो वा स्वकीय स्वकीय एक देश है न मलिने न मलिनो न भवती पूरे मलिन नहीं हो जाते एक देश से वो ये तो एक तरह से इन्होंने व्याख्या की दूसरी कह रहे हैं अन्यो व्याख्या मार्ग एवं प्रकाशीवत प्रकाशादिवत न पढ़ा एवं प्रकाश आदिवत प्रकाश आदि के समान तो इसको खोल रहे हैं आदि शब्द से अग्निजल पृथ्वीवत महाभूतों के नाम ले लिए इनके समान किल अंशवान अव्यवान न परमात्मा अस्थि प्रकाशादिवत न एवं परह पर जो परमात्मा है ये प्रकाश आदि के समान अव्यव वाला नहीं है जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि अवयव वाले होते ऐसा वो नहीं है किल अंशवान अव्यवान न परमात्मा अस्थि यो सो अंशे न खंडे न अवयवे न दूषित न दूषितो भवे जिससे कि वो उस अंश से खंड से अवय से दूषित हो जाए वो इनके समान टुकड़ों वाला ही नहीं है और परमात्मा का दूषित होना यही माना जाएगा उस अंश इस दूसरी व्याख्या में कि वो टुकड़ा हो गया यही उसका दूषण है वो अखंड था और खंडित हो गया यही उसका दूषण है दोष है तो ऐसा वो नहीं हो सकता सतु अमूर्तो अस्थि अमूर्त है नहीं ही अमूर्त दुष्यते कदाचित अभी अमूर्त में तो भौतिक दोष आते ही नहीं है स्वकीय देशस्थे न द्रव्य न उसके एक देश में स्थित तो द्रव्यों की मलिनता का दोष वहां पर नहीं आता है जैसे कि ब्रह्मा कुमारी वाले इस बात को रखते हैं कि अगर परमात्मा सर्व व्यापक है तो बोले फिर तो कूड़े करकट में मलमूत्र में भी होगा तो उत्तर देने वाला तो हा ही कहेगा कि यहां सर्वव्यापक है तो वहां भी है बोले फिर तो मलिन हो जाएगा परमात्मा नहीं वो सूक्ष्म है अमूर्त है वो वहां पर मलिन नहीं होता इसमें एक कठोपनिषद का वचन मिलता है जुदयवीर जी ने दिया है चार में पृष्ठ पर कठोपनिषद का दो दो ग्यारह बिल्कुल इसी बात को कहता हुआ कहते हैं सूर्यो यथा सर्वलोकश चक्षु सूर्य जैसे सब प्राणियों की आंखें हैं आंखें मतलब का ये हो कि देखने का साधन है ये आंखें तो हो नहीं सकती लेकिन जैसे ये देखने का साधन है वैसे वो भी हमारे देखने का साधन है इसलिए उसको चक्षु कह दिया गया तो सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चक्षुशैर बाह्य दोष चक्षु के जो बाहर के दोष है ये गंदगी इत्यादि रोग उससे वो लिप्त नहीं होता है वो चक्षु है लेकिन जैसे हमारी जो बाह्य चक्षु है गोलक चक्षु इसके दोष उस सूर्य में नहीं आते एकस तथा सर्वभूतांतर आत्मा इसी तरह से एक तत्व है जो सब भूतों का अंतरात्मा है अंदर रहने वाला आत्मा है न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य वो लोकों के बाहर दुखों से युक्त तो नहीं होता यानी जो लौकिक दुख है उनसे वो ग्रस्त तो नहीं होता यद्यपि सबके अंदर है हर जीव में है उसके मन में है उस आत्मा में है तो आत्मा सुख दुख लौकिक सुख दुख से युक्त तो होता है खासतौर से दुख के लिए कहा जा रहा है उस दुख से वो दूषित नहीं होता है ग्रस्त नहीं होता है ऐसे ही जीवों में स्थित अविद्या से मिथ्या ज्ञान से काम क्रोध लोक मोह से परमात्मा ग्रसित नहीं होता है तो इस इसी बात को यहां पर इस सूत्र में कहा गया कि नैवम प्रकाशादिवत वो परमात्मा इनके समान दूषित नहीं होता है सर्वव्यापक होते हुए भी इसकी पुष्टि में आगे कहते हैं स्मरण इस बात को अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा भी गया है तो तस्से परमात्मा न सुखादी संपर्क राहित्यम स्मृत पठनती स्मृति ग्रंथों में परमात्मा की सुख दुख रहितता को पढ़ा गया है अब यहां दुख की रहितता तो सह स्वीकार्य हो जाती है सुख की रहितता भी कही जा रही है तो क्या परमात्मा में सुख नहीं होता है इसका सुख का मतलब यहां पर लौकिक सुख लिया जाएगा लौकिक सुख से वो ग्रसित नहीं होता है चकारात श्रुति अभिवदती और स्मरणती च से इन्होंने श्रुति को भी ले लिया श्रुति भी इसी बात को कहती है तो प्रमाण दे रहे स्मृति में क्या है तत्र यह परमात्मा ही सनित्यो निर्गुण स्मृत ये जो परमात्मा है कैसा नित्य और निर्गुण स्मृत स्मरण किया गया है, पढ़ा गया है याद किया गया है। जो स्मृति ग्रंथ होते हैं ये वेद की बातों को स्मरण करके पढ़ा हुआ है उसको स्मरण करके कुछ कहते हैं स्मृति ग्रंथ और न लिप्यते फलश्चा पद्म पत्रम इवाम और वो फलों से भी लिप्त नहीं होता है कैसे जैसे कि जल में जल से पद्मपत्र लिप्त नहीं होता है अछूता रहता है कर्मात्मा तू अपरो असौ मोक्ष बंध ही स युजते और जो दूसरा कर्मात्मा है जीवात्मा वो बंध और मोक्ष से युक्त होता है परमात्मा नहीं होता है। स सप्तश के ना पी राशि ना युचते पुनः और वो सत्रह की जो राशि है उससे फिर फिर युक्त होता रहता है सत्रह की राशि मतलब सूक्ष्म शरीर सप्तश लिंगम संख्या का जो सूत्र है तो सत्रह भी मानते हैं और एक को जोड़ करके अट्ठारह भी मानते हैं उसमें बुद्धि और अहंकार को अलग अलग मानते हैं तो अट्ठारह और एक ही मान लेते हैं तो सत्रह तत्व होते हैं पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इन्द्रियां और पंच सूक्ष्म भूत तन मात्राएं पंद्रह तो ये हो गए अब उसके अलावा मन और बुद्धि और अहंकार तो ये अठारह हो गए और जब पंद्रह के साथ मन एक सोलह और बुद्धि और अहंकार को एक मान लिया जाता है तो सत्रह इस रूप में सत्रह और अठारह ये व्यास स्मृति का दिया इन्होंने योग दर्शन का प्रमाण देना है वो भी स्मृति की तरह लिया जाता है क्लेश कर्म विपा का शयी पुरुष विशेष ईश्वर तो ईश्वर में क्लेश कर्म विपाक आशय से ये अछूता है पूरी तरह श्रुति खलू और श्रुति भी कहती है इस बात को तयोर अन्य है पिप्पलम स्वादुवत्ती अनशन अन्य अभी चाकशी संसार के भोगों को जो जीव भोगता है ऐसा एक पक्षी भोगता है जीव दूसरा नहीं भोगता आगे अब इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि यदि जीवात्मा को परमात्मा का अंश मान लिया जाए तो तो जीव से परमात्मांश स्वीकारत्व शास्त्र निर्दिष्टौ अनुज्ञा परिहारो नोपद्यताम पूर्व पक्षी कर रहा है जिसने इस अंश वाले भाग को ठीक नहीं समझा है वो पूछ रहा है यदि जीव का जीव परमात्मा परमात्मा का, पर्मा, का अंशत्व स्वीकार कर लिया जाए तो शास्त्र में जो अनुज्ञा परिहार अनुज्ञा मतलब विधि और परिहार मतलब निषेध ये जो है ये संगति नहीं होंगे न उपपद्यता लागू ही नहीं हो पाएंगे क्यों ये तो ही परमात्मा निराकार हो परमात्मा तो निराकार है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तदंशेना जीवे ना तथा भवितव्यम तो जैसा परमात्मा है वैसा ही आत्मा को भी होना चाहिए जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो जैसा परमात्मा वैसा ही आत्मा होना चाहिए ठीक है अणुस्वरूप है इतना कह लीजिए अल्पशक्तिमान है ये कह लीजिए एक कह लीजिए अल्पज्य कह लीजिए ये तो कह सकते हैं लेकिन जो गुण धर्म उसमें है पूरे में नित्य है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है निराकार है ये तो उसमें भी आने चाहिए जीवात्मा में भी तो फिर तो उसके लिए विधि निषेध की आवश्यकता ही नहीं है वो तो पवित्र है अच्छे ही कर्म करेगा या तो निर्लिप्त रहेगा तो अत्र प्रतिविधि ये इसका उत्तर दिया जा रहा है अड़तालीसवां सूत्र अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात् ज्योतिरादिवत ये जो अनुज्ञा और परिहार है स्वीकृति यानी विधि और निषेध है ये देह संबंधात देह के संबंध से होती हैं जब जीवात्मा देह के संबंध में आता है तब ये लागू होते हैं कैसे ज्योतिरादि के समान यह उदाहरण दिया है अग्नि आदि के समान तो देखिए भाष्य शास्त्र निर्दिष्टो विधि निषेधों जीवम प्रति उपपत्ते देह संबंधात् तो विधि और निषेध जीवात्मा अपने संगत हो जाएंगे लागू हो जाएंगे कैसे देह के संबंध होने से इसी को खोलने देह प्रवेशा जीव के देह में प्रवेश होने के कारण से परमात्मा तो अजन्मा अकायच्च परमात्मा तो जन्म लेता नहीं है और अकाय है जीवस्तअंशन देहम प्रवेश जीवात्मा उसका अंश यानी उसके एक देश में रहता हुआ भी शरीर में तो प्रवेश करता है और देहे विधि निषेधयो आचरणीयत्व तौ तो जीवाय भविष्यता और शरीर में विधि और निषेध का आचरण संभव है ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है इसलिए वो जीव के लिए हो जाएंगे अलग हो जाएंगे ज्योतिरादिवत तो यथा ज्योति का मतलब अग्नि को लिया अग्नि आदि जैसे स्थान संबंधात आदान परिहार योग्या भवंती किसी स्थान विशेष में अग्नि है तो कहीं की ले, ले ली जाती है और कहीं की नहीं ली जाती आदान और परिहार उसमें भेद हो जाता है अग्नि तो वही होती है कैसे तद्यता पुरोहित गृह आदे पुरोहित गृह आदेयो आधे अग्नि शमशान परिहार्य पुरोहित के घर में से जो अग्नि है यज्ञ आदि आग के लिए कह रहे हैं तो पुरोहित के घर से तो आग ले ली जाती है अपने की बुझ गई है तो दूसरे की लाके कर लेते हैं चूल्हे की भी ले लेते हैं लेकिन शमशान की नहीं ली जाती है यानी जिस जिस अग्नि में शरीर को जलाया गया है वहां की नहीं ली जाती है अग्नि तो वही है याग में ये विमान समय भी आएगा प्रश्न कहां कहाँ की अग्नि ली जाती है कर्मकांड में श्रोत ग्रंथों में इनमें आता ही है ये कि अग्नि कौन सी ली जानी चाहिए क्या क्या विधान है उसके कहा से लेनी चाहिए कहां से नहीं लेनी चाहिए तो उस प्रसंग को इन्होंने उत्तृत किया है शमशान की नहीं ली जाती और इसको तो छोड़ दीजिए याग को अपने घर पर जो हम खाना बनाते उसके लिए अगर हमें अग्नि लानी हो तो चिता से लाएंगे क्या नहीं लेके आते ठीक है अभाव हो और किसी के मन में भी कुछ नहीं हो तो ले आए लेकिन वो नहीं उस वहां से लाना पसंद नहीं करते हम दूसरी जगह से लाते हैं तो यद्यपि वो ऐसा है लेकिन स्थान के कारण से कुछ विशेष पर, परिस्थिति से ग्राह्य अग्राह्य हो जाती है ऐसा ही शरीर के योग से जीवों के लिए होगा आगे प्रवाहत स्रोत जलम ग्राह्यम अवरुद्ध क्षुद्रा जल परिहार्यम तो प्रवाहता स्रोत सा प्रवाहता बहते हुए स्रोत का जल ग्रहण करने हो गया था जल तो जल है लेकिन रुके भी नदी का या छोटे तालाब का नहीं लिया जाता वो गंदा होता है तदव देह संबंधात जीव जीवाये विधि निषेधो संभवता जीव से संबंधित विधि निषेध होते हैं आगे और प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी या जिज्ञासु देह संबंधात अनुज्ञा परिहारो भवेत, भवेताम चेत अच्छा चलो अगर ऐसा होता है देह संबंध से ये हो रहे हैं तो तरी तत्फल से व्यतिको व्यतिशंग संकरा आपत्त्यता तो फिर तो उनके फलों का कर्म फलों का व्यती कर व्यतिकर को खोल दिया व्यतिशंग व्यतिशंग को खोल दिया संकरा आपत्ति संकर मतलब जोड़मेल मेल घाल मेल, मेल प्राप्त होने लगेगा ये दोष बता रहे हैं। शरीर संबंध सर्वेशा जीवात्मा नाम शरीर के साथ संबंध तो सब जीवात्मा होगा समान होगा अन्य कृतस्य कर्मणों अन्योपि फलभोगता अन्य किया किसी ने और उसका फल भोगने वाला कोई होगा ऐसा दोष आएगा तो जीवों का शरीर से संबंध है शरीर के संबंध से होता है तो कभी भी किसी का किसी भी शरीर से संबंध होगा तो उसको वो वो प्राप्त होने लग जाएंगे किसी को कुछ भी प्राप्त होने लग जाएगा तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है उनचासवां सूत्र असंत अव्यतिकर असंतति होने के कारण से अव्यतिकर उसमें संकर नहीं होगा घालमेल नहीं होगा असंतति का मतलब है संतति का मतलब है लगातार होना असंतति का मतलब है लगातार नहीं होना एक ही नहीं होना अलग अलग होना तो चूंकि ये सब अलग अलग हैं इसलिए घालमेल नहीं होगा भाष्य न व्यतिकर को खोल रहे हैं अतिकर को खोला इन्होंने न व्यतीकर अतिकर को खोलने संकर यानी संकर नहीं प्राप्त होगा क्या संकर अन्य कृत कर्मणों न अन्य फल भोक्षते एक का फल दूसरा भोगने लगे ये जो चीज थी वो नहीं होगी कुतः असंत संतति को खोल दिया संतानम संतानम को खोल दिया संश्लेष संश्लेषम को खोल दिया अपार्थक्यम इति याव तद अभाव उसका अभाव यानी असंतति और पार्थक पृथक पृथक होने के कारण से आगे बता रहे हैं क्या पृथक पृथक वर्तमान अथवा पृथक पृथक शरीर सबके अलग अलग शरीर हैं जीव भी सबके अलग अलग हैं तो घोलमेल क्यों हो होगा किसी से भी कोई क्यों मिल जाएगा पृथक पृथक संति ही जीवात्म नाम सबके शरीर अलग अलग है तस्मात एक देना कर्म फलम अन्यो न भोक्ष्यते तस्मात अप्यति करो असंग पूर्व पक्षी ने केवल एक एक अंश ले लिया अंश ले लिया कि शरीर से संयोग होने से कर्मफल और ये विधि निषेध लगने लगेंगे तो फिर तो बोले किसी का भी किसी से लगने लगे ऐसे ही बस उसने प्रश्न कर दिया तो बोले हर शरीर का अलग अलग आत्मा है उसके अनुसार वहां पर पार्थक्य होने से ये दोष नहीं आएगा और आगे कह रहे आभासा एवच और उसमें दूसरा हेतु दे रहे हैं तो आभाषा का मतलब यहां पर इन्होंने अल्प शक्तिमान किया देखिए बातचीत में अथच्रो हेतु असाकर्य इनका कर्मों का घालमेल नहीं होगा किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा क्यों यत ये आभाषा ये जीव तो आभास है आ मतलब आ को जो अर्थ में लिया और भाषा का मतलब भाषा ही तो आभास को खोल दिया ईशद भाषा ईशद भाषा को खोल दिया अल्पशक्ति शक्ति का भाषा मतलब प्रकटीकरण जो है उसका वो बहुत अल्पीय होता है शक्ति सामर्थ्य कम ही दिखती है तो अल्प शक्ति अस्ति तस्य स न एव एकम शरीरम विहाय तत्र कर्मणा अस्थि तसे अणुत्म उसकी शक्ति कम है और वो अणु है और एक शरीर में रहता है तो उसकी ये शक्ति नहीं है कि दूसरे के कर्म फल को भोगने के लिए उसके शरीर में चला जाए दूसरे के शरीर में जा ही नहीं सकता दूसरे के शरीर में दूसरे के चित्त के साथ में कर्म फल भोग शरीर और मन के साथ मिलके कर्मफल भोग होता है तो ये वहां चला जाए तो वहां का भोग भोगने लग जाएगा ऐसा नहीं कर सकता ये वहां जा ही नहीं सकता तस्मात जीवः है अंशः अंश सनअपि अल्पज्यो अल्प का एक शरीरवर्ती च इति सिद्धम्। तो जीव परमात्मा का अंश उस रूप में एक देशवर्तित्व के कारण होने से अल्पज्य अल्प और एक शरीरवर्ती होता है ये भी सिद्ध होता और इसमें दोष नहीं आएगा आगे कह रहे हैं अदृष्ट अनियम कोई आक्षेप करे उसको बोले अदृष्ट का अनियम हो जाएगा अदृष्ट वन पूर्वकृत कर्म है तो बोले अदृष्ट के कारण से ऐसा होगा बोले नहीं उसमें भी अनियम का दोष आएगा इसलिए ऐसा नहीं मान सकते बाश्य जीवात्म नाम विभुवादे सुख दुख सुख दुख भोग सांकर नदृष्टवशात यदि उच्चेता कोई ये कहने लगे कि नहीं हम आत्मा को तो अणु नहीं मानते सर्वव्यापक मानते हैं भले ही सर्व और सर्वव्यापक मानते हुए भी कहने लगे तो ये जो सुख दुख का सांकर्य है वो अधिष्ठ के कारण से प्राप्त नहीं होगा पिछले सूत्रों में भी जिस ढंग से पूर्व पक्षी ने रखा है उसमें आत्मा को विभू मानते हुए हमें अधिक संगति लगेगी आक्षेप जो है उसका दोष वो विभू मानने पर ज्यादा आता है एक देशी मानने में उसको संकर दोष को कहना कठिन होता है व्यापक मानेंगे तो जितने शरीर हैं उतनी जगह आत्माएं हैं सब आत्माएं है, सब शरीरों में हैं सब मन के साथ में जुड़ी हुई हैं तो जब हर आत्मा विभू है उस पक्ष में और शरीर और चित्त भिन्न भिन्न है तो सबका सबको क्यों नहीं हो जाता है तो वो उत्तर दें कि अदृष्ट के कारण से जिसका जैसा अदृष्ट है उसके कारण से होगा ऐसा कोई कहे तो तरही तस् अदृष्ट से न समंजसम तो उस अदृष्ट का भी असमंजस अनियम हो जाएगा तो किसी ने कहा कि अदृष्ट यानी कर्माशय के कारण से इसमें व्यवस्था हो जाएगी कि जिसने जो किया है वो ही उसको मिलेगा अदृष्ट के कारण से व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि वो अदृष्ट उस आत्मा से जुड़ा हुआ है तो ये कह रहे हैं कि विभू पक्ष में तो सब आत्माएं सब अदृष्टि से भी जुड़ी रहेंगी आप शरीर और मन से जोड़ करके कर रहे हो आप कह रहे हो कि अदृष्ट वशात हो जाएगा कि भाई अदृष्ट का तो क्या वो अदृष्ट उसी आत्मा से संयुक्त होगा जिस जिस आत्मा का अदृष्ट है जिस विभू आत्मा का अदृष्ट है वो उसी से ही संयुक्त रहेगा क्या नहीं आपके पक्ष में तो सब विभू आत्माओं का सब अदृष्टों के साथ में संपर्क रहेगा तो अदृष्ट बशात यदि भेद और आप व्यवस्था करना चाहते हो तो भी वहां भी अनियम ही बना रहेगा सबका सब सब जीवात्माओं का सब अधिष्टों के साथ संपर्क रहेगा और फिर अधिष्ट के रहते हुए भी अनियम रहेगा किसी को कुछ भी मिलने लगेगा करेगा कोई भोगेगा कोई इसलिए आप अदृष्ट को कह करके व्यवस्था करना चाहते हैं वो नहीं हो सकती आगे कस्मिश्चित शरीर यद्यपि धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम किसी भी शरीर में जो धर्माधर्म रूप क्रमाशय है यानी चित्र है शरीर के अंदर मन में तत्सर्वेशा जीवात्मा नाम समानम तो सब जीवात्माओं के लिए समान होगा आपके पक्ष में तेषा विभुत्वात् सर्वे जीवात्मा तत्र वर्तन्ते तो उनके विभू होने से जीवात्माओं के वे सब जीवात्माएं भी वहां पर विद्यमान है क्योंकि इसलिए तथा ते सर्वेरपी तेन अतृष्टेन संस् संश्लिषेरन तो सभी आत्माएं अदृष्टि से युक्त संयुक्त होंगी प्रभावित होंगी न चे वक्त उत्साह्य अतृष्ट अति आप ये नहीं कह सकते कि ये अदृष्ट इसका है और ये इसका नहीं है वो तो सब सबके साथ में है मिलेगा वहां पर तस्मात न ना आत्मनाम नाम विभूवाद समीचीना इसलिए आत्मा का विभुवाद ठीक नहीं है उसमें कर्मफल व्यवस्था नहीं बन पाएगी आगे देखिए ये ही बात तो उसमें चित्त के प्रसंग में भी लगेगी जो ये बात आ जाती है कि भाई सबके चित्त अलग अलग है इसलिए सबको सबका ज्ञान नहीं हो रहा है जिसका जो चित्त है उससे वहीं पर ही ज्ञान होगा भाई अगर चित्त के सन्निकर्ष से आत्माओं को ज्ञान होता है कल आप जो पूछ रही थी कि आत्मा सब आत्माएं है विभू हैं तो सबको सबका ज्ञान क्यों नहीं हो जाता तो बोले कि चित्त सबके अलग अलग हैं इसलिए तो बोले चित्त सबके अलग अलग हैं लेकिन आत्माएं है तो विभू हैं तो सब विभू आत्माओं का सब चित्तों के साथ में सन्निकर्ष होगा तो सबके सुख दुख ज्ञान होने चाहिए तो वो कहें कि नहीं परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है बताओ कहां लिखा है परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है आपको कैसे पता लगा कि परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है प्रमाण तो वो प्रमाण तो दे नहीं सकेगी आप केवल कथन कर रहे हो अगर आप चित्त के संयोग से भेद मान रहे हो तो तो आपके पक्ष में तो सब आत्माएं सब चित्तों में हैं, तो सबके सुख दुख आ जाने चाहिए सबको रोक कौन रहा है वहां पर परमात्मा रोक रहा है तो बता दीजिए प्रमाण बता दीजिए शब्द प्रमाण बताइए बिना शब्द प्रमाण के आपने कैसे मान लिया ये और कौन सा प्रमाण है प्रत्यक्ष है और कुछ है आगे देखिए अभी अभिसंध्यादिशु अपनी चैवम ये जैसे सुख दुख था उसी तरह से अभिसंधि आदि कुछ और बातें हैं वहां भी ऐसा ही समझना चाहिए भाष्य संधि शब्द को खोल रहे हैं। अभी संधि ही तो अभी का मतलब इन्होंने किया अभिलक्ष अभिलक्षित करके संधि को खोला संधानम संधानम को आगे खोल दिया विचारणा संकल्प इति यावत तो सुख दुख और कर्माशनी जो हम लक्ष्य करते हैं उद्देश्य पूर्वक विचार करते हैं संकल्प करते हैं वहां भी ये सब ऐसा ही समाधान होना होगा अगर विभू है तो सबके संकल्प और प्रेरणा और विचार सब एक जैसे हो जाएंगे और आदि जो लिखा है अभिसंध्यादि तो आदि शब्द से ज्ञान प्रयत्न वो भी गृह ज्ञान और प्रयत्न का भी होगा तो संकल्प ज्ञान और प्रयत्न तीन तो ते अभिसंध्यादय संकल्प ज्ञान प्रयत्न खालू जीवात्म विभुवादे सुख दुख भोग इति चेत बोले सबके संकल्प ज्ञान और प्रयत्न अलग अलग हैं इसलिए सबके सुख दुख भोग का सांकर्य नहीं होगा अलग अलग होगा ऐसा यदि कोई कल्पित करे तो तभी तेजुअप स्वीक्रियमानेशु तथे दोषा अवतिष्ठे भाई ये बातें तो संकल्प ज्ञान प्रयत्न में भी आ जाएंगी ये संकल्प ज्ञान प्रयत्न अलग अलग कैसे हो गए जब सब आत्माएं विभु हैं तो किसी भी जगह संकल्प ज्ञान प्रयत्न होगा वह सब आत्माओं के निकट में होगा तो फिर कर्माशय भी सब आने लगेगा दोष तो ये वहां भी आएगा ये तो योपि अहम इदम प्राप्त त्यजामी वाह कोई भी जो ऐसा सोचता है कि मैं इसको प्राप्त कर लू या छोड़ दू तो इतम इदम करवाणी इसको ऐसा करूं ते खु अभिसंध्यादी व्यवहारा नहीं कस्य आत्म न वो किसी एक आत्मा में तो घट ही नहीं सकते आपके पक्ष में सर्वेशा आत्मा नाम क्योंकि आपके पक्ष में सारी आत्माए है विभू हैं तस्मात अदृष्टवत्म अभिसंध्यादी नाम अनियमात अभिसंध्यादि का भी अनियम होगा अतो जीवात्म नो नुक्ता इसलिए विभुवाद इस पक्ष में ठीक नहीं है एक और सूत्र इस बात का अंतिम है तरफ सूत्र प्रदेशादी चेत न अंतरभावात। बोले प्रदेशात तो ये किसी शरीर के एक प्रदेश में होते हैं ऐसा यदि कोई कहे तो क्या कि पिछले सूत्र में जो अभिसंध्यादी अभी संध्या आदय संकल्प जान प्रयत्न करू मन संयोगे ने संभवंती ये जो सारी चीजें बताई ये तो मन के संयोग से होती हैं, और मन सर प्रदेश हृदय बहुत मन का शरीर के साथ संयोग होता है हृदय में होता है हृदय में कैसे तो मनस्त प्रतिष्ठान मन, मन वहां पर प्रतिष्ठित है इसके लिए वेद प्रमाण भी दिया हृद प्रतिष्ठम यद जीरम जविष्ठम तनमे मन मन संकल्प वाला शुभ शुभ संकल्प वाला कौन सा जो हृदय में प्रतिष्ठ है जो अजेर है जब है तो हृदय में स्थान, स्थान बताया इति श्रुति वचना इस श्रुति वचन से तस्मात भोग तस्मात्म जीवात्म विभुवादे भविष्यति। तो इस कारण से सुख दुख भोग का सांकर्य नहीं होगा क्योंकि हृदय में है वो तो भोग सांकार्य लिखा हुआ है कार्य कर लीजिए इत उच्चेता यदि कोई ऐसा कहने लगे तो, तो बोले न अंतर्भाव तदपि न सम्य भी ठीक नहीं है ये मन के भेद से कह रहे हैं तथा हृदय प्रदेश नहीं के ना आत्मा ना भाव्यम बोले हृदय प्रदेश में कोई अकेली आत्मा रहेगी क्या आपके मत में आत्माएं तो विभू हैं आपके मत में सारी आत्माएं विभू हैं तो हर हृदय में एक मन है तो वहां क्या एक ही आत्मा रहेगी जिससे कि नियम हो जाए किंतु जीवात्मा विभुत्वाद तथा सर्वी रहे जीवात्मा फिर भाव्यम विभू होने से तो सारी आत्माएं वहां हृदय प्रदेश में भी रहेंगी मन के साथ भी जुड़ी रहेंगी सर्वेशा अंतर्भा अंतर विद्यमान सबके अंदर होने से विद्यमान होने से तस्मात आत्मनाम विभुवादो न निर्दोषो अनुवाद सुसिद्धा इति गतम जीवात्माओं का अनुवाद ही पुष्ट होता है विभुवाद खंडित होता है तो ये कर्ता कर्म और कर्मफल इसके संदर्भ में भी इन्होंने इन बातों को लेते हुए विभूत्व को खंडित किया है आत्मा परमात्मा का अंश है उसके एक देश भाग में रहता है इसलिए अंश के समान कह दिया गया लेकिन दोनों का पृथक पृथक कथन शास्त्रों में मिलता है और आत्मा का अणुत्व भी सीधे सीधे शास्त्र से पुष्ट होता है तो ये दूसरे अध्याय का तृतीय पाठ समाप्त होता है प्रणौधन सभी को साधारण ओम बुम्स